हमारी तकदीर ऐसी कहे मेरी तकदीर भी बुरी नहीं है मेरा मन बुरा था मेरे मन के द्वारा ही सब हो रहा है न आयम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला हा। मन परम कारण मां मनंती संसार चक्र परिवर्त सब कारण मन का है मन मने वो मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्ष जनस्तु हेतु सुख दुख चेत कि मात्मनश्चात नहीं अगर सुख दुख का कारण कोई है तो मेरा मन ही है और कोई दूसरा नहीं है, है? तो किसके ऊपर नाराज हो जब मन ही कारण है तो नाराज किसके ऊपर हो भोजन कर रहे थे ना भोजन कर रहे थे भोजन करते करते दांतों ने जीभ काट ली हमने तो नहीं देखा किसी के कि दांत को निकाल के फेंक दो दे। है कोई मारा दांतों ने जीभ काट ली जीभ को बड़ा कष्ट हुआ आंखों से आंसू निकल आए कष्ट भी हुआ तोड़ दो दांतों को फेंक दो या कभी अगर काटने के कारण आपकी जीभ दुखी हुई आप दुखी हुए और आपने दांत को नहीं तोड़ा फिर किसको करोगे आपके कारण तो सब दुखो रहा है जिहवाम क्वचित संदी सी ही तदमेदनायाम कतमाय कुप्य किसके ऊपर नाराज हो यही कारण है ये वृक्ष गीत अया भगवान ने शांख्य योग का वर्णन किया है ये दो गीत हैं महाराज एकादश स्खंड में बड़े रक्षा एक वृक्ष गीत और एक पुरूर्वा पुरुर्वा की गीत अहिल अयल गीत उसको बोलते हैं अयल गीत अयल ये दोनों गीत बड़े अच्छे हैं ये बड़ा बढ़िया गाया गया है रामजी पूर्व अयल महाराज कहते हैं अयल महाराज कहते हैं कि देखो काम के उपभोग से कभी काम की शांति नहीं हुई तो काम आ नजातु शांति कामानाम नाम उपभोगे काम काम भोग से काम की कृष्णा कभी शांत नहीं होती है हबिषा कृष्ण वर्तमेव जैसे आहुति डालते जाओ तो आग की लपट कहीं कम नहीं होगी नजातु काम कामानाम नाम उपभोगे न साम्य थी हबिषा कृष्ण वर्तमेव ऐसे हबिशा से कृष्ण वर्तमान शांत नहीं होता अग्नि शांत नहीं होता उसी प्रकार कामोपभोग से कामना शांत नहीं होती ये पूर्व जी महाराज के फिर इसके बाद ठाकुर ने बढ़िया पूजन का वर्णन किया कि पूजन कैसे करो मूर्तियां कई प्रकार की हैं रामजी पत्थर की बनाओ हैं? राम जी लकड़ी की बनाओ जगन्नाथ जी लकड़ी के हैं जी लकड़ी के हैं दारू घूटो मुरारी लकड़ी की बनाओ पत्थर की बनाओ लोहे की बनाओ लेप के बनाओ हैं राम जी और लिख के बनाओ बालू की बनाओ मन की बनाओ मनी की बनाओ ये आठ प्रकार की प्रतिमाएं। या लोह जो है वो उपलक्षण है हमारा या लोह जो है वो उपलक्षण है लोह का मतलब लोहे की नहीं या लोही का मतलब होता है कि अष्ट धातु ये उपलक्षण तो शैली दारूमई लोही लेपिया जल उठाया पाद में वही अर्घ्य में वही आचमन में वही जल में लेकिन किसी वैष्णव से पूछना तो बताएगा है ना कि पाद में दूसरा दूसरा कुछ छोड़ा जाएगा जल में पाद में कुछ और छोड़ा जाएगा अर्घ्य में कुछ और छोड़ा जाएगा आचमन में कुछ और छोड़ा जाएगा हाँ वो बहुत से संत लोग मसाला बना के अपने पास रखते हैं और रोज छोड़ते हैं चार कटोरी रखते हैं चार कटोरी में अलग अलग सब छोड़ देते हैं इस तरह से उपासना करनी चाहिए राम जी ठाकुर की उपासना करो खूब मजे में ये खूब मजे में ठाकुर ने समझाया है और समझाते समझाते अंत में फिर भक्ति योग का निरूपण किया और भक्ति योग का निरूपण करके मार्ग उनको दिखाया उन्होंने सब अच्छी तरह से समझ लिया और समझ करके भगवान कहते हैं कि हे उद्धव तुम्हारे समझ में आ गया स्वामी मैं समझ गया है? मैं सब कुछ समझ गया है? तो क्या फिर अब तुम जाओ आज समझ गए तो तुम जाओ अब लोग नष्ट होंगे तुम भी नष्ट हो जाओगे क्या फायदा जाओ कहां जाऊं स्वामी कि आप बदरी का आश्रम पढ़ा जाओ गच्छोद्धव मया दृष्ट बदरियाख्यम ममाश्रमम यद तत्र मत पाद तीर्थोदय स्नानोपस्पर्शन सूची वहां जाकर के बलोती अलकनंदा में स्नान करके तुम अपने को पवित्र कर वहां जाओ अलकनंदा में स्नान करो अलकनंदा मेरा पार्थोद है।, है मेरा वो तीर्थोद है वो मेरे मेरे चरणों का धोवन है क्षया लकनंदा आया विधूता शेष कलमश स्नान करो तो बहुत अच्छा अगर स्नान न कर सको तो अलगनंदा का दर्शन जो है वो भी समस्त कलमश को निवृत्त कर देता है और देखो ये जो बढ़िया बढ़िया वस्त्र तो पहने उन्हें सब छोड़ दो हाँ अब तो बलकल पहन लो चिथड़ा पहन लो बलकल और चिथड़ा लपेट लो अब तो कौपीर पहन लो कौपीर अवंत खनुभाग्यवंता है अब तो कौपिन बन जाओ है? और देखो आज तक तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज पाया अब तो जो वन में अपने आप गिरे फल उसी को उठाकर ये पालो बन्य भो हाँ, और जहां पाओ वहीं सो जाओ जहां पाओ वहीं बैठ जाओ है? बस इस तरह से रहो सुख निष्प्रिया किंदमात्र सुशील संयत इंद्रिय इस तरह से मत धर्म निरतो भव मेरे धर्म में लग जाओ मतलब कि भगवान का भागवत धर्म जो है वो बड़ा कठोर है ये गद्दे पर बैठ करके नहीं होगा महाराज इसके लिए प्रतीीक्षा सही नहीं पड़ेगी मुझे क्षमा करेंगे ये बगैर प्रतीक्षा के भागवत धर्म नहीं होगा ये न रुपये से होगा न पैसे से होगा ये तो प्रतीक्षा से होगा ये तो करने से होगा तो क्या महाराज मर जाएंगे करते करते एक दिन धीरे धीरे शुरू करो मरोगे कैसे हमने दोनों जीवन बिता के देखा है तो हम आपसे कह रहे हैं तो हम भी समझते थे मर जाएंगे लेकिन हम नहीं मरे हमने सब कुछ किया हमने कोई नहीं मरता होता आप धीरे धीरे करके देखो हम तो चार भगत भोजन किए बगैर रह नहीं सकते कि तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है तुम चार दिन में एक दिन पाखी भी रह सकती हो तुम में यह शक्ति है हर एक में वो शक्ति है उस शक्ति को उज्जीवित कर तो शक्ति को अनुप्राणित करो हर एक दिन के ऐसा है तो चार दिन के बाद भोजन करा रह सकता है लेकिन उसको धीरे धीरे धीरे धीरे एक वक्त करो झूझते जाओगी, ठुसती जाओगी। आयु कम हो जाएगी शक्ति कम हो जाएगी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा मर जाओ संयमित जीवन व्यतीत करो मित मुख तो थोड़ा बहुत ऐसी जरूर करें थोड़ा थोड़ा पाओगे तो नींद कमाएगी मेरे श्री महाराज जी कहते थे गुरुदेव ने कि थोड़ा पाओ मैंने कहा हमारे नींद बहुत आती है साधु को चार घंटा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए साधु को चार घंटा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए नींद बहुत आती है तो क्या घी उतना ही पाओ कि रोटी में लगा दो दाल छेड़ दो जिसमें ठाकुर को सूखा भोजन न मिले इसके बाद घी कम मत पाना ये भारती की शिक्षा है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर प्राय मेरे वो लोग बैठे हैं अधिकांश जिनको सिखाना है ये व्यासपीठ से मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं थोड़ा नींद कम ज्यादा नींद लोगे तो आपका जुक्ता हार विहार नहीं होगा जितनी आवश्यकता हो उतनी नींद दो जितनी आवश्यकता हो उतना खब अरे बाबा शरीर को ऐसा मत बना दो जीने के लिए खाओ खाने के लिए मत जियो और मैं ऐसा साधक बोल रहा हूं आपके सामने जिसने दोनों जिंदगियां बिताई हैं और यहां सब जानते हैं आज़ा? यहां सब जानते हैं यहां पर अधिकांश लोग जानते हैं तो जीने के लिए खाओ खाने के लिए मत जियो जियो इसलिए कि भजन कर लो सांसारिक सुख के लिए मत जियो भजन के लिए जियो जीना है भजन के लिए जीना है इसलिए खाना है और खाना उतना ही है जितने भी जी सकते ये आपके जीवन का मंत्र होना चाहिए नीति भूख होना चाहिए हा राम जी माधर्म निर तो बाबा उद्धव जी महाराज जो हैं ठाकुर के चरण में प्रणाम करते हैं ठाकुर जी कैसे हैं उद्धव जी महाराज कैसे हैं आज उद्धव जी का नाम कर दिया है हरिवेधा आज उद्योग जी का नाम है हरिमेधा हरिमेधा उद्धव जी का नाम है हरिमेधा आप कौन है गृह मेधा आप कौन है आप उदर मेधा है? है? क्या है आप कौन है धन मेधा कथा कह रहे हैं माल मालटाल क्या मिलेगा है कथा गई माल आ गया सामने धन मेधा मेधा में जिसके धन ही धन भरा भराओ कहीं गए मेरी पत्नी कैसी होगी तीय मेधा ये सब नहीं बनो इन सब से नरक मिलेगा तो बनो क्या हरिमेधा बनो है? तुम्हारी बुद्धि में ठाकुर हो ठाकुर को बुद्धि में धारण करो हरिमेध सो धवाहा ठाकुर को कि प्रदक्षिणा करते हैं ठाकुर के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं आंसू झरझर झरझर बह रहे हैं बुद्धि बहुत बढ़िया बात इतना बढ़िया शब्द है जीवन में कर दो आर्द्रधी आर्द्र आर्द कंठ तो आपने सुना होगा आर्द्र मित्र आपने सुना होगा आज सुनो आर्द्रधि बुद्धि भी आर्द्र हो गई बुद्धि ठाकुर में हो गई वियोग में हो गई जिस बुद्धि में वियोग भर जाएगा ठाकुर भर जाएगा वो तो बुद्धि ठाकुर के चरणों में ले जाएगी अन्यत्री ले जाएगी आर्द्रधि नसिंचित द्वंद्व परो परोप व्यपक्रमें द्वंद्व परोपी अपक्रमें ये सिंचल ठाकुर के चरणों को सींच रहे देखो ये द्वंद्व बहुत खराब है सुख भी खराब दुख भी खराब सुख और दुख हर्ष और शोक लाभ और हानि जय और पराजय ये क्या है इसी का नाम है। अगर चाहो कि द्वंद्व न रहे कैबारा तो जी तो हम नहीं चाहते हर्ष रहे दुख शोक न रहे सुख रहे तुम तो, तो, तो तुम दोनों चाहते जो हर्ष को बुलाता है सुख अपने आप उसके पास आएगा निश्चित आज सुख है तो सुख जाएगा रहेगा नहीं दुख आएगा जो तो एक को बुलाया तो दूसरा अपने आप चला आएगा वो कहेगा हमारा तो द्वंद्व है हम तो साथी हैं एक जले एक घटेगा दूसरा आएगा अगर चाहते हो कि, कि द्वंद्व न रहे इसके लिए एकमात्र एक मात्र उपाय है कि ठाकुर के पद द्वंद्व का आश्रय ले लो। बस द्वंद्व के समाप्त करने के लिए द्वंद्व का आश्रय ले लो और द्वंद्व क्या है ठाकुर का पद द्वंद्व बस बस एक और कुछ नहीं था सुदुस्तेजस्नेह भी योग का तरह न शकुस्तम परिहातु मातुरा कृष्ण जयऊ मूर्धनि वर त्रिपादुके पुनः पुनः ठाकुर के, के मंगलमयी पादुकाओं को अपने मस्त पर धारण करके श्री उद्धव जी महाराज विशालानगरी की ओर कर गए ठाकुर जी ने आज्ञा दी अब आप लोग सब प्रभास क्षेत्र में चलें संखोद्वार तीर्थ में चलें सबके सब, सब संकोद्वार तीर्थ में आए और वहां पर ठाकुर जी का पूजन किया है सब यादव गजवंश ठाकुर जी का सबने पूजन किया है बढ़िया बढ़िया सत्कर्म किए हैं लेकिन उसके बाद मेरे एक नाम की मदिरा का पान कर लिया भ्रष्ट बुद्धि हो गई भ्रष्ट मार्ग हो गए सब से एक दूसरे से लड़ने लगे अस्त्र से लड़े शस्त्र से लड़े बाहुबल से लड़ी बुद्धिबल से लड़े, सारे बल से लड़ती लड़ती यहां तक तो कि ठाकुर बीच में आए एक बार बलराम जी भी आए समझाने के लिए आए जब ठाकुर समझाने के लिए आए तो ठाकुरे को मारने के लिए दो मारे ठाकुर को मारने के लिए दो ठाकुर ने उठाया कि चलो बलरानी चलो मरने सब आपस में लड़कट करके जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए वह घास जो मैंने बताया था आए रेक्ट तो जो मूसल को चून करके फेंका था उसी घास को उखाड़ उखाड़ के महाराज एक दूसरे को मारे और घास लगे वज्र की तरह से और जिसको लगे वही समाप्त इस तरह से सारे यदुवंशी आपस में लड़कट करके वहीं समाप्त हो गए श्री बलराम जी महाराज समुद्र के किनारे आए वहां समाधि लेकर के लगा करके, उन्होंने भी अपने लोक को प्रस्थान कर लिया ठाकुर जी एक पिप्पल के वृक्ष के सहारे बैठे हैं मैं प्रसंग को विस्तार नहीं करूंगा नई कथागे नहीं, नहीं बढ़ेगी पिप्पल के वृक्ष का आश्रय लेकर के बैठे हुए हैं वो मूसल जिसने बाण में लगाया था वो आया ठाकुर को किसके मार दिया जब जाना तो आकर के रोने लग गया स्वामी हमने गलत किया भूल से किया मां भाई ठाकुर कहते हैं डर एकदम बद मां भाई जरे तबुत्म ऐश तो ही मेरी मेराई तू तेरे काम किया है लेकिन अब काम कांपुर तो जल्दी जाओ ये विमान खड़ा है इस पर चढ़ के चले जाओ जा ही तुम मदन उग्ता स्वर्गम सुख पदम जाओ देखिए स्वर्ग भेज रहे स्वर्ग चलेगा यहां से स्वर्ग जाओ ठाकुर तो आप बहुत जल्दी भेजिए महाराज बहुत जल्दी भेजने का भाव कि अगर अभी लोग आ जाएंगे देख लेंगे समझ लेंगे इसको मार डालेंगे कोई छोड़ेगा नहीं मैं इससे जल्दी चलेगा तीन परिक्रमा करके वो चला गया अभिमान से इधर दारूक नाम के जो भगवान के सारथी है ठाकुर को खुशती हुई आगे बढ़ रहे हैं है? आंखों से आ, आँखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तब सा छंद संसार हो गया है इसलिए कि पियोग की आशंका है और आंखों में आंसू कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है यहां पर आए स्नेह प्लद आत्मा निरुपाद पादा अवलुत्य सब आस आंखों में आंसू मन में भी था स्नेह से परिपूर्ण आकर के उन्होंने ठाकुर की मंगल में चरणों में गिर पड़े स्वामी हम आपको कब से खोज रहे हैं हम अंधे हो गए खोजते खोजते आप कहा आ गए इस प्रकार से दारू कह रहे थे तब तक गरुड़ चिन्ह से चिन्हित भगवान का रथ वहां से उड़ गया आकाश में चला गया खमुत्पात खमुत्पात राजेंद्र सास्व ध्वज उदीक्षता देखते देखते घोड़ा रथ चक्र ये जितने भी परिच्छद सब के सब चले गए सब चले गए भगवान कहते दारू रोमत स्वामी आपकी स्थिति देखी नहीं जा रही तुम मेरी आज्ञा का पालन करो द्वारिका जाओ सब सुना दो किस मर गए श्री बलराम जी चले गए मेरी दशा भी बता दो और कह दो कि द्वारिका में रहना नहीं है आज के सातवें दिन द्वारिका को समुद्र डूबो देगा जाओ कह दो मैं आ चकता हम यदि प्रीम समुद्र प्रावई जाओ सब दो सिद्धारु भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके आते हैं भगवान कृष्ण महाप्रयाण करते हैं गोलोक के लिए प्रस्थान करते हैं इधर दारू काते हैं दारूक से जब समाचार सुना वसुदेव उग्रसेन सबके सब, सब दौड़ पड़े कष्ट ये सुना था भगवान पढ़े हुए हैं दौड़े हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण सब कहते हैं सारा सारी द्वारिका दौड़ पड़ी महाराज जो बचे थे सुनिया दौड़े बुढ़्ढे दौड़े जवान तो कोई बचा नहीं सब दौड़े और जब यहां पर आके देखा भगवान नहीं तत्वस्म त्वरिता जगमूह कृष्ण विश्लेषवलाहा सबके सब के सब भगवान को न देख करके वहीं पर प्राण का परित्याग कर दिए सब मर गए सब मर गए बलराम जी की स्त्रियां जो है बलराम जी के शरीर से निपट करके चली गई रुक्मिणी आदि जो है जो आगनी जला करके उसमें स्वाहा कर दिया उसने अपने शरीर को श्री भगवान के निज धाम को छोड़कर के सब समुद्र में डूब गया केवल कुछ लोग बचे अर्जुन जी महाराज गीता का ज्ञान उनको स्मरण आया ठात्र कृपा से वो अपने धैर्य में रहे वज्र को वहां पर भगवान के पौत्र वज्र का वहां पर अभिषेक करके और जो बचे थे उनको लेकर के श्री अरविंद जी महाराज हस्तिनापुर की ओर पधारे इस प्रकार ये चरित्र हुआ आगे कलयुग के धर्म का वर्णन किया है कलयुग के प्रभाव कलयुग में जो गुण है वो भी बताया कलयुग में सबसे बड़ा गुण ये है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग पर व्रजेत इस प्रकार चार प्रकार की प्रलय का वर्णन किया है कि चार प्रकार की प्रलय होते हैं राम जी ऐसा कहा और उसके बाद राम जी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अब आप अपने को समझ ले आप नित्य भगवान के हैं भगवान के, के अतिरिक्त आप किसी के नहीं हो ना आपका देह माता का है न पिता का है न स्त्री का है न पति का है ये किसी का नहीं है आप किसके हो आपके कि ठाकुर जी शिवाराम जी के आप किसी के नहीं हो ऐसा समझ लो और ऐसा समझाते समझाते श्री सुखदेव जी महाराज वहां से जाने का उपक्रम कर रहे हैं राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए सिद्ध हो उस मैं महाराज सिद्ध हो गया अरे आपने जो कुछ बताया वो सब तो मेरी समझ में आ गया सिद्ध का मतलब पक्का हो गया हमारे साधु पत्ना जी कहते हैं हमारे साधु कहते महाप्रसाद सिद्ध हो गया है? सिद्ध का मतलब कि अपने ठाकुर के काम में आने योग्य में हो गया सिद्ध का मतलब ठाकुर के काम में आने योग्य में सिद्धोस्में अनुग्रहितोस्में भवता करुणात्मना स्थापितो राबितो यज्ञ में साक्षात अनादिधन भरी आप ठाकुर की कथा मुझको सुनाई है हे स्वामी मैं किसी तक्षक से नहीं डरता भगवान की मंदु मधुर मंगलमयी मनोहर पावरी मूर्ति मेरे आंखों के सामने नाच रही है और उसके सामने मैं किसी को कुछ नहीं समझता मैं तो परमानंद में निमग्न हूं मुझे कोई दुख नहीं लापते कोई भी आ जाए मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूं स्वामी आपने मुझ पर जो कृपा की है वह कृपा कोई कर नहीं सकता मां नहीं कर सकती बाप नहीं कर सकता कलत्र नहीं कर सकता परत्र नहीं कर सकता संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता स्वामी हम आपके चरणों में मुहू मुहू वंदन करते हैं आपके दिर दिर आपका महान उपकार हमारे ऊपर यह वता दर्शितम क्षेम परम भगवत पदम आपने हमको कल्याणमय भगवान का पद दिखा दिया है सूजी महाराज कहते हैं कि ऐसा जब कृतार्थता ज्ञापन किया है भागवत की कथाकार के प्रति कृतार्थता ज्ञापन ही हो सकती है किसी वस्तु से उसकी सेवा करके चाहो कि ऊर्ण हो जाए ये आपकी बस की बात इतस्तम ज्ञाप्य भगवान वादरायणी ऐसा कह करके अच्छा राजा अब हम चले राजा हम चले तुमको वियोग तो नहीं व्याप्त तो होगा राजा जवाब नहीं, नहीं दे पाए जवाब इसलिए नहीं दे पाए इतम अनुज्ञाप्त में आगे जवाब देना चाहिए लेकिन जवाब नहीं दे पाए इसलिए नहीं जवाब दे पाए कंठ आर्द्र है आंखें असुषिक्त हैं हृदय प्रेम विभवल है उठ के खड़े हो गए श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है सो सौ उपचार से सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है इतुक्त स्तम अनुज्ञाप्य भगवान वादरायणी ही पूजन कर लेंगे सुखदेव आप लोग केवल दो तीन मिनट अपने अपने स्थल पर बैठे रहे करें अपने अभी कथा वकी दो तीन मिनट बैठे रहे दो मिनट के बाद जल्दी स्तमन ज्ञाप्य भगवान वादरायणी जैसे बैठ जाइए तस्तमनुाप्य भगवान वादरायणी जगाम भिक्षु साकम नमनुज्ञाप्य भगवान वादरायणी जगाम भिक्षुभि साकम नरदेवे न पूजिता इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज से सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज का पूजन किया क्या करेंगे वो वो तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे स्त्रियां हैं पुरुष नहीं हो इत स्तमनुज्ञाप्य भगवान वादरायणी जगाम भिक्षु भी साधम नरदेवे नरदेवेन पूजिता नर शुक भिक्षु भी शाकम जगाम श्री महाराज परीक्षित ने पूजन किया सोलह सो से पूजन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज पधार गए और इसी समय राम जी वो तक्षक श्राप आया दक्षक नाग आया तो दक्षक नाग आया तो एक ब्राह्मण थे महाराज उन ब्राह्मण में बड़ी शक्ति थी कि कैसाहू श्राप कैसाह और उस सर्प भाई बैठो क्या कर रहे हो बीच में ए सिया बैठो बीच में बैठो फिर बाद में कर लेना बैठे हैं मुझसे क्या था बुरी हो नहीं तो, तो कश्यप जी कश्यप ब्राह्मण थे वो मर्ज गारूडी थे वो कैसा भी सांप डसे उसके विस्कुत उतार देते थे झाड़ करके तो तक्षक ने देख लिया और तक्षक भी ब्राह्मण वे में आ रहा है। तो तक्षक ने देखा और समझा समझ के जाके कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं कि आज राजा को तक्षक दसेगा हम बचाएंगे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है राजा तुमको बहुत प्यारा है क्या हमको राजा प्यारा नहीं हमको तो पैसा प्यारा है हम तो पैसे के लिए जा रहे हैं तो क्या तुम कर सकते हो वैसा क्या कर सकता हूं तो क्या देखो सामने वृक्ष है तक्षत ने जाके उसको दस तुरंत तो खंका हो गया क्या इसको जीवित करो ब्राह्मण ने अपने मत से तुरंत धरा भरा कर दिया कक्षित ने कहा केवल तुम पैसे के लिए जा रहे हो क्या ना अगर पैसे के लिए जा रहे हो तो फिर ऐसा करो ये पैसा हमसे ले जो तुम्हारी इच्छा हो और तुम लौट जाओ तम तर्पयित द्रविणी ही निवर्त्य विषहारिणम द्विज रूप प्रतिच्छन्न काम रूपो दशाह ब्राह्मण के रूप में आया और राजा को उसने डस लिया इस प्रकार सारे संसार में हाहाकार मच गया हाहाकारों महानसी भूम खे दुक्षु पर्वतः लेकिन सबको मालूम था इसलिए हाहाकार के बाद शांति हो गई और महारा देवता दुंग भी बजाने लग गए गंधर्व और अपसराए नाचने और गाने लग गईं और पुष्प वर्षण होने लग गया और जय हो जय हो मंगलमयी ध्वनि होने लग गई राम जी इस प्रकार से इस जन्मे जी महाराज परीक्षित के लड़के थे वो बहुत नाराज हुए कि मैं समस्त सर्प जाति का विनाश कर दूंगा उन्होंने सर्प सत्व आरंभ किया सब आकर के मरने लगे महाराज मरने लग गए आओ तक्षक तक्षक ने जाकर के इंद्र की शरण पकड़ ली इंद्र के सिंहासन में लिपट गया इंद्र के सिंहासन में तक्षक लिपट गया भगो भगवान जन्मेदरी कहते हैं होताओं से आता क्यों नहीं तक्षक महाराज इंद्र के शरण में है कहीं इंद्र के सहित आउकी दो इंद्र के सहित आ जाओ ऐसी आउकी दो ऐसा करो लेकिन उसी समय सब लोग आ गए और आकर के मनाया महाराज ऐसा मत करो अब जो हो गया सो हो गया है तो ठाकुर की इच्छा थी अंत में सर्प सत्र शिव प्राम हुआ